खुशियों की बाहर मन का गुलशन का गुल सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मत मधुबंद आया पुत आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन सुनते रहो मुस्कुराते रहो दिया सुनते रहो, रहो। नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष एपिसोड में आशा करूंगा आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आज हनुमान जयंती है और कहते हैं हनुमान जी के लिए संकट संकटे हनुमान चुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे इन संदेश से सभी को बहुत बहुत शुभ कामनाएं आप सभी जानते हैं कि आज 12 अप्रैल 2025 है यानी आज हनुमान जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और इसे हनुमान जयंती भी कहते हैं इस दिन महावीर हनुमान जी की उपासना करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है और आप सभी गुनगुनाते भी होंगे बजरंग जिनका नाम है सत्संग जिनका काम है ऐसे अंजनी पुत्र को मेरा बारम्बार प्रणाम है हनुमान जन्म उत्सव की बहुत-बहुत हिंदू हिंदू धर्म में में में चैत्र को महीनों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इस महीने में नव वर्ष एकादशी प्रदूष समेत चैत्र नवरात्रि जैसे बड़े पर्व मनाए जाते हैं परंतु चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी की पूजा अर्चना को समर्पित किया जाता है और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि चैत्र महीने की पूर्णिमा को बजरंगबली का जन्म हुआ था जिसके में हर वर्ष हनुमान जन्म उत्सव का पर्व मनाया जाता है तो इस साल यानी अब 12 अप्रैल आज है 2025 यानी आज हनुमान जयंती हर्ष उल्लास के साथ सभी जगह मना रहे हैं इस हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं महावीर हनुमान जी की उपासना करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही साधक को बल बुद्धि वृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है आपसे नए है रेडियो वन वन वन लीजिए एक बहुत ही प्यारा सा वजन आपके लिए हनुमान जयंती पर आज हनुमान जयंती है आपके नाम हनुमान जयंती की आप सभी को फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं साथियों शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को आठ सिद्धियां व नौ निदिया प्राप्त है और वो वर्तमान में भी शरीर धरती पर मौजूद हैं ऐसा बहुतों का मानना भी है और कई लोगों ने इसका साक्षात्कार भी किए हैं यदि सच्चे प्रेम भाव से उनका स्मरण किया जाए तो व्यक्ति के सभी कष्ट मिट जाते हैं इसलिए हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर न केवल घरों में बल्कि देश भर में बड़ी ही धूमधाम से वीर बजरंगी की पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है इस दौरान सभी एक दूसरे से गले मिलकर शुभकामनाएं भी देते हैं और ऐसे में आप इन संदेशों के माध्यम से अपने दोस्तों रिश्तेदारों को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दे सकते हैं कहते हैं हनुमान तुम बिन राम है अधूरे करते तुम भक्तों के सपने पूरे माँ अंजनी के तुम हो राज दुलारे राम सीता को लगते सबसे प्यारे हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आइए एक और खूबसूरत भजन आपके नाम भक्त न हनुमत कोई तुझसरा देखा तेरी न कोई तुलना शिशन वाय श्री राम के चरणों में जिसका है कोई मुलना सिया राम जी के काज सोरे श्री लक्ष्मण स्वागत तो है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ क्योंकि आज खुशी का दिन है और हनुमान जी जिन्हें बजरंगबली मारुति अंजने बहुत सारे नामों से जाना जाता है और हिंदू धर्म के आराध्य देव हैं अधिकतर स्थानों पर इन्हें भगवान शिव का अवतार बताया गया है और वे भगवान राम के परम भक्त और प्रिय है हनुमान को चिरंजीवी चिर काल तक जीवित रहने वाले माना जाता है और बात करें तो इनकी हनुमान वानरों के राजा और उनकी पत्नी अंजन अंजना के छह पुत्रों में सबसे बड़े और पहले पुत्र है अब रामायण के अनुसार देखा जाए तो वे जानकी के अत्यधिक प्रिय है इस धरा पर आठ चिरंजीव हैं उनमें से सात को अमरत्व का वरदान प्राप्त है उनमें बजरंग बली भी है और एक को श्राप के कारण अमृतत्व मिला हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ हनुमान जी के पराकाष्ठा पराक्रम पराक्रम के असंख्य घाताए प्रचलित हैं और इन्होंने जिस तरह से ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म पचासी लाख अट्ठावन वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन व मेष लग्न के योग में सुबह कैथल जिले में हुआ था जिसे पहले कपिस्थल कहा जाता था इन्हें बजरंग बली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनका शरीर एक वज्र की तरह है वे पवन पुत्र के रूप में जाने जाते हैं वायु अथवा पवन हवा के देवता ने हनुमान को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मारुति का अर्थ हवा है नंदन का अर्थ होता है बेटा और हिंदू पौराणिक कहानियों के अनुसार हनुमान मारुति अर्थात मारुति नंदन वायु का बेटा माना गया है तो आइए इनके बारे में और अधिक जानकारी आपको जरूर दूंगा मैं लेकिन पहले लेते छोटा सा ब्रेक सुनते एक और खूबसूरत हनुमान का ही भजन सुनते रहो मुस्कराते रहो स्वागत है आप सभी का फिर एक बार हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं चलिए हम लोग बचपन की कुछ बातें उनकी शेयर कर रहा था मैं और हनुमान जी के धर्म पिता वायु थे इसी कारण उन्हें पवन उन पुत्र के नाम से जाना जाता रहा और बचपन से ही दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर बहुत सारी अद्भुत शक्तियों का भंडार था और उनके आपने सीरियल देखा होगा फिल्म देखा होगा या रामायण देखा होगा तो कई बार उनकी कहानियों को हमने देखा है और जन्म के पश्चात एक दिन वे उदय होते हुए सूर्य को फल समझकर खाने के लिए उनकी ओर जाने लगे थे हनुमान जी बचपन से बहुत नटखट भी थे और वह अपने स्वभाव से साधु संतों को ज्यादा जो है तंग भी करते कभी उनके साथ बहुत ज्यादा खेल पाल भी करते और देखा गया कि उनकी पूजा सामग्री और आदि कई वस्तुओं को वो साधु संतों के पास कुछ भी रखा जाता तो वो छीन छपड़ भी लेते थे उनके इस नटकट स्वभाव से रुष्ट होकर ही साधुओं ने उन्हें अपनी शक्तियों को भूल जाने का एक श्राप दे दिया तो इसीलिए आप देखेंगे रामायण में भी आ, सुग्रीव को जब ये पता चल जाता है कि ये अपनी शक्तियों को भूल चुका है श्राप के कारण अब स्मरण करने से वो याद आएगा और इस श्राप के प्रभाव से हनुमान अपनी सब शक्तियों को अस्थाई रूप से भूल जाते हैं और पुनः किसी अन्य के याद कराने पर ही उन्हें अपनी शक्तियां याद आएगी और उसका प्रयोग वो कर सकते हैं ऐसा माना जाता है कि अगर हनुमान श्रापित नहीं होते तो रामायण में राम रावण युद्ध का स्वरूप भिन्न होता और कदाचित वे स्वयं ही रावण सहित संपूर्ण लंका को समाप्त कर देते तो इसीलिए कुछ चीज़ें जो है समय पर ही याद आना बहुत जरूरी है और पहले से याद आने से उसका दुरुपयोग भी हो सकता है या कुछ अनर्थ भी हो सकता है तो ये सारी चीजें जो है विधि परमात्मा जो इस संसार को बनाया है उन उनको सब कुछ पता है इसलिए ये सारी चीजें विधि अनुसार ही वो चीजें कर देते हैं तो आइए हनुमान जी के कुछ मुख्य घटनाओं पर एक नजर डालेंगे लेकिन उसके पहले आपको एक और खूबसूरत गीत की तरफ ले चलता हूँ अभी नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार हनुमान जयंती की देरों शुभकामनाएं और बात कर रहे थे हम लोग हनुमान जी की अद्भुत शक्तियों के बारे में बचपन में वो शक्तियां भूल जाते हैं श्रापित होने के कारण और उन्हें साथ में ये भी बताया गया था कि जब उन्हें कोई याद कराए तो उनकी शक्तियां वापस भी आ जाती है तो रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी के साहस और देव शक्तियों का बहुत ही अच्छी तरह से से वर्णन किया गया है। हनुमान जी जी जी की बेट राम राम उनके वनवास के के समय तब हुई जब राम जी अपने लक्ष्मण साथ अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे सीता माता को लंकापति रावण छल से हराक छल से लेकर गए थे सीता जी को खोजते हुए दोनों ब्राता ऋषि मुख पर्वत के समीप पहुंच गए थे जहां सुग्रीव अपने अनु के साथ अपने ब्राता बली से छिप कर रहते थे वानर राज बली ने अपने छोटे ब्राता सुग्रीव को एक गंभीर मित्य भोत के चलते अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया था और वो किसी भी तरह से सुग्रीव के तर्क को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे साथ ही ने सुग्रीव सुग्रीव पत्नी को को को भी अपने पास बलपूर्वक रखा हुआ था। राम और लक्ष्मण आता देख सुग्रीव ने हनुमान हनुमान उनका परिचय जानने के लिए भेजा। एक ब्राह्मण के बेच में उनके समीप गए हनुमान के मुख से प्रथम शब्द सुनते ही श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि कोई भी बिना वेद पुराण को जाने ऐसा नहीं बोल सकता जैसा इस ब्राह्मण ने बोला राम जी को उस ब्राह्मण के मुख से नेत्र माथा और अन्य किसी भी शारीरिक संरचना से कुछ भी प्रतीत नहीं हुआ राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि इस ब्राह्मण के मंत्र मुग्ध उच्चारण को सुन के दो तो शत्रु भी अस्त्र त्याग देगा और निसंकोच ही सफल होगा जिसके पास ऐसा गुप्तचर होगा श्री राम के मुख से इन बातों को सुनकर हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और श्री राम के चरणों में नस्तमस्तक हो गए श्री राम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगाया और उसी दिन एक भक्त और भगवान का मिलन और प्रभु राम के रूप में अटूट और एक अनोखा अद्भुत मिलन हुआ तो ये थी बातें हनुमान जी का राम जी से कैसे मिलन हुआ इसकी घटना आपको हमने सुनाई तो चलिए इसके साथ ही एक और खूबसूरत भजन अभी आपको सुनाते हैं सुनते रहो मुस्कराते रहो मेरे रोम रोम में है प्रभु श्री रामू पिता तुम्हारी आखिर मेरे तन के कण कण में है प्रभु श्री रामू पिता राम छताल तुम्हारी आखो और मेरे मन के प्रत्येक कोने में बसते हैं प्रभु श्री राम हे मारु पिता राम सथा का ताल तुम्हारी आंखों हे मारु पिता राम सठा काम्हारी आँखों दुनिया भर की भक्ति का है भंडार तुम्हारी आँखों में हे मारुती हे मारु तारी राम चटा राम काल राम है लोरी रातों की राम सिड़ी हनुमान के सासों की नाम राम राम का पूजेगा जहाँ मारुति तोड़ेंगे राम बसे मारुती में राम रुती वीर मारुति डूबे है राम नाम के जाप में राम की में लीन पड़े हाथों में खड़ताल है रघुवीर से सांस जुड़ी है वीर मारुती ऐसी की रघुवीर हो पीड़ा मैं तो वासू बहते आपके राम भजन की मीठी वाणी हृदय बया के लगती है सागर सारा लाम गए थे राम नाम की शक्ति है चंचल है स्वभाव आपका इससे ज्यादा क्या कहूँ काया है विशाल मिली प्रसन्न भक्ति में राम कथा है आँखों में राम बसे है सांसों में हनुमान तो बैठे नीचे राम नाम की छाऊ में लग जाते गले वो तो वो अपने स्वामी के रोते तो ते मारो की देखो रघुवीर की बाहू प्रभु तुम्हारी अनन्या हुई प्रतिभाग धनी हनुमान नो में है प्रभु श्री राम हे मारू दिता राम चथा काता तुम्हारी आंखों में हे मारू राम चथा काता के प्यारे हो राम ते दुलारे। वानर सीना के दुलारे बानर सिंह नही देते भाई लखन को प्यारे शत्रुघ्न को हो प्यारे भीड़ सुनो मारो की तुम भाई भरत प्रसाद तो लगाते राम सिंह के नारे रघुवीर के सीने में मारुति का धाम बसे सीने में मारुति के रघुवीर का नाम बसे चेहरे पे जो है खुशी उसके पीछे भी है राम आंखों से जो बहते उनमें भी है राम बसे राम जबे जीभा तुम्हारी तो कथा आंखों में राम पढ़े नैना ये दोनों राम मिले बातों में राम नाम से शुरू कदम राम पे आके रुकते है राम नाम ऐसी सीना चौड़ा राम के आके चुकते राम है रामकथा है आंखों में राम बसे है सांसों में हनुमान तो बैठे नीचे राम नाम के छाओ में लग जाते गजे वो तो अपने स्वामी के रोते तेम खो हे मारु पिताली राम कथा काल तुम्हारी हे मारुति पिताली राम कथा काल तुम्हारी आख हे मारुति पिता राम कथा का श्वास्थ बन कर मेरे इस शरीर में प्रवाहित होती है उसमें है प्रभु श्री राम नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं चलिए मंगल मिलन हो गया राम जी का राम और हनुमान जी का ये मिलन जो है रावण के लिए चैलेंज हो गया रावण का मार्ग जो है ख़त्म करने के लिए इन दोनों का मिलन निश्चितता और ये मिलन होते ही हनुमान जी ने राम जी को कहा बताइए हम क्या आपकी सेवा कर सकते हैं तो हनुमान जी को राम जी ने कहा बस हमें लंका पहुंचना है और वहाँ पर सीता मैया को रावण ने छुपा रखा है <laughs> और वहाँ से सीता मैया की खबर हमें लेनी है और रावण को उनका सबक सिखाना है तो सारी ही वानर से ना को इकट्ठा कर लिया गया और फिर हनुमान जी राम जी लक्ष्मण जी सब मिलकर चलने लगे लेकिन एक जगह आकर वो रुक गए जो विशाल सागर था विशाल सागर की अद्भुतता देखा और उसके पार जाने की शक्ति किसी के पास नहीं थी साथियों यहां पर वही मंत्र काम आ गया कि सभी वानर सेना मिलकर हनुमान जी को अपने बचपन की सारी शक्तियों को याद दिलाया फिर कहानी में एक नया मोड़ आ गया और हनुमान जी अपनी शक्तियों के बल पर बहुत ही शीघ्रता से अपने लक्ष्य यानी सागर पार जाके सीता मैया की खबर लेकर आते हैं लेकिन खबर लेने तक के बीच का जो सफर है उसमें बड़ी मुश्किलें होती हैं उसके बारे में जिक्र करूंगा थोड़ी देर में आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो कुल संकट मोचन कहता है कुल सीता शोक विनाशन कोई रामदूत कोई भक्त कहे कोई कहे केसरी नंदन वोश बोले का अवतार मेहनत कश भक्तों का यार महावीर वो महाबली ईमानदारी का साथ बाबा कहलावे ताकत ताकत हमें सिखावे लोई टी की सही उदाहरण बाबा देख चले रही आवे हा हाथ में गदा ले रे लक्ष्मण प्राण भी देख बचावे ठाके पर्वत रंग संधूरी लपटा पर पे पावर खड़ी पर पे। वो पलवानों का भगवान एक सौ पाठ है जिसके नाम छाखी चीर दिखावे पार के भीतर पासीता और राम वो है वो आगे बढ़ के ले स्वागत है आप सभी का फिर एक बार और जैसे मैंने कहा कि हनुमान जी को सारे लोग मिलकर याद दिलाते रहे और उनको जैसे याद आ गया तो बस हनुमान जी बहुत ही खुश हो गए और वो अपनी शक्तियों का जैसे जैसे स्मरण आता गया शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया और हनुमान ने अपना रूप विस्तार किया और पवन वेग से सागर को तैरकर पार करने लगे अब देखिए रास्ते में उन्हें एक पर्वत मिला और उसने हनुमान जी से कहा कि उनके पिता का उनके ऊपर कर्ज है तान है साथ ही उस पर्वत ने हनुमान से थोड़ा विश्राम करने का भी आग्रह किया मगर हनुमान जी आराम कहां करने वाले थे उनका तो लक्ष्य मात्र एक एक पल कीमती था और उनका लक्ष्य सिर्फ सीता मैया की खबर लेना है ना तो उन्होंने समय व्यर्थ न करते हुए पर्वतराज को बहुत धन्यवाद किया और और आगे आगे आगे बढ़ चले और जैसे ही आगे निकले आगे चलकर उन्हें एक मिली जिसने अपने मुख में घुसने की चुनौती दे दी अब हनुमान जी बोला भैया इससे लड़ना अच्छा नहीं है इनकी चुनौती स्वीकार कर लो और युक्ति से मुक्ति पा लो तो उन्होंने परिणाम स्वरूप हनुमान जी ने उस राक्षसी को कहा ठीक है मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं हूं आपके मुख में जाकर वापस आता हूं। तो बहुत ही हो गए और बड़ी ही चतुराई से अति छोटा रूप धारण करके राक्षसी के मुख में प्रवेश करके बाहर भी आ गए अंत में उस राक्षसी ने संकोचपूर्वक ये स्वीकार किया कि वो उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रही थी आखिरकार सागर पार करके लंका पहुंचे और लंका शोभा और और सुंदरता को देखकर कुछ पल तो रह गए। उनके मन में इस बात का दुख भी हुआ कि यदि रावण नहीं माना तो इतनी सुंदर लंका का सर्वनाश हो जाएगा ये भी मन में आ गया वर्षात हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता जी को देखा और उनको अपना परिचय बताया साथ ही उन्होंने माता सीता को साथ चलने का आग्रह भी किया मगर माता सीता ने ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि ऐसा होने पर श्री राम के पुरुषार्थ को ठेस पहुंचेगी हनुमान ने माता सीता को प्रभु राम के संदेश का ऐसा वर्णन किया जैसे कोई महान ज्ञानी लोगों को ईश्वर की महानता के बारे में बताता है माता सीता से मिलने के पश्चात हनुमान प्रतिशोध लेने के लिए लंका को तहस नहस करने लगे रावण ने पहले बजरंग मले के में लगाई रावण का अपमान फिर रावण की रंग भुख दी मेघनाथ इंद्रजीत ने प्रयोग किया ब्रह्मा जी का सम्मान करते में ने स्वयं को ब्रह्म हस्त के बंधन दिया। साथ ही उन्होंने विचार किया कि इस अवसर का लाभ उठाकर वो लंका के विख्यात रावण से मिल भी लेंगे और उसकी शक्ति का अनुमान भी लगा लेंगे और इन्हीं सब बातों को सोचकर हनुमान ने स्वयं को रावण के समक्ष मंदी बनकर उपस्थित होने दिया रावण के समक्ष लाया गया तो उन्होंने रावण को प्रभु श्री राम का रावन को आदर पूर्वक प्रभु श्री राम को लौटा देगा तो प्रभु से क्षमा कर देंगे लेकिन इस बात को सुनकर रावण क्रोधित हुए और हनुमान जी को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया मगर यह सारी चीजें सुनकर रावण के छोटे भाई विभूषण ने यह कहकर बीच बीच बचाव किया जब रावण के सैनिक हनुमान जी की पूछ में कपड़ा लपेट रहे थे तब हनुमान ने अपनी पूछ को खो खूब लंबा कर लिया और सैनिकों को कुछ समय तक परेशान करके रखा और उसके पश्चात जब आग लगी तो उसका सु अवसर उन्होंने पूछ में आग लगते ही हनुमान जी ने बंधन मुक्त होकर लंका को जलाना शुरू कर दिया और अंत में में में लगी आग को बुझाकर वापस राम के पास आए है ना तो ये सब कहानी तो आप जानते हैं मैं फिर से आपको पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा और आज राम हनुमान की सुंदर कहानी तो आपको याद आती होगी और इसी के साथ फिर एक बार हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और हनुमान जी की तरह अपने अंदर आत्मा के अंदर जो शक्तियां हैं उससे स्मरण करते करते आप भी अपने शक्ति स्वरूप में अपने जीवन को जिए और दुख से मुक्त रहें निर्भय होकर जिए और रेडियो बंधन को सुनते रहे फिर एक बार हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं ओम शांति श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु कुरु सुधा बर नौ रघुबर विमल जसु जो दाय फल चारी बुद्धिहीन तनु जान के तुम पवन कुमार बल बुद्धि भी मा पंचत पुष पवन सुतनामा महावीर विक्रम पचरंगी कुमतिम सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुभेता कानन कुल पंचत केराजय कांधे मूच जनेू साधवन केसरी नंदन तीज प्रताप महाज बंधन विद्यापान गुणेशति चातुर राम का नारद सहित ना धनके लंकेश्वर भय तब चट गास्त्रो पर राजा दिन के सकल तुम तुमारे दसन राम ज्वारे के दाता सक माता राम भर तुम रे बा सदार हो रघुपति के दासा तुम भजन राम गो हरि और देवता चित्तन धरई, हनुमत तो सर्व संकट सब तो तो हनुमत बल बीरा जय जय जय हनुमान गुसाई कृपा करह गुरु देव जिनाई पाठं महा सुख तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय सहसुर भू मेरे प्रभु राम जय जय राम प्रिया प्रति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम